अच्छे दिल वाला सबसे छोटा भाई हंगरी की लोक कथा हे हे बौना आदमी चिल्लाए उसकी ऊंचाई बालिशर ही थी उसके इस तरह प्रकट होने पर तीनों भाई इतने हैरान थे कि वह एक शब्द भी न बोल पाए हे हे वोना फिर चिल्लाए लड़कों की चुप्पी ने उसे नाराज कर दिया था आखिरकार सबसे छोटा भाई ही कुछ बोल पाया इस बढ़िया दावत के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद अच्छा हुआ सबसे छोटा समय रहते ही बोल पड़ा अगर तीनों में से कोई भी न बोलता तो उन्हें तीन सम्मोहित राजकुमारियों के रहस्य का कभी पता न चलता और तीनों स्वयं ही पत्थर के बुद्ध बन जाते लेकिन चूंकि सबसे छोटा भाई अच्छे दिल वाला था वो राजकुमारियों के रहस्य को सुलझा पाया तीनों राजकुमारियों राजकुमारियों फूलों के रूप में एक झाड़ पर लगी हवा में इधर उधर डोल रही थी सबसे छोटे भाई ने जादू मंदिर के प्रभाव को समाप्त कर राजकुमारियों को सम्मोहन से बाहर निकाला तीनों भाइयों की जीत हुई यह कहानी हंगरी की एक लोक कथा है जिसे पढ़कर हर किसी को चाहे वो बालिश भर ऊंचाई का हो या लंबा खूब मजा आएगा एक समय की बात है दूर बहुत दूर सात गुना सात देशों से भी दूर जहां दम टुमकटे छोटे सुअर बस मिट्टी खोदते रहते हैं वहां एक सबसे छोटा भाई अपने दो बड़े भाइयों के साथ रहता था तीनों भाई अच्छे थे जब उनके माता पिता का निधन हुआ तो दो बंदूकों के अतिरिक्त उनके पास कुछ भी न था इन दो बंदूकों को हम तीन भाई आपस में कैसे बांटे बड़े भाइयों ने कहा इन्हें तुम दोनों रख लो सबसे छोटे भाई ने कहा मेरे लिए तो इतना ही बहुत है कि तुम दोनों सदा मेरे अच्छे भाई बने रहो दोनों बंदूक के बड़े भाईयों ने रख ली अपने छोटे भाई को साथ ले व धन की खोज में अपने घर से निकल पड़े वो दूर बहुत दूर तक चले वह यहां वहां भटके वह तब तक चलते रहे जब तक कि एक घने जंगल के निकट नहीं पहुंच गए सैकड़ों हजारों कबूतर उस जंगल में उड़ रहे थे मैं दो चार जंगली कबूतरों का शिकार करूंगा सबसे बड़े भाई ने बंदूक उठाते हुए कहा तब कम से कम थोड़ा सा भुना हुआ स्वादिष्ट गोश्त तो खा पाएंगे प्रिय भाई इन पक्षियों का शिकार मत करो सबसे छोटे भाई ने विनम्रता से कहा इन्होंने कभी भी हमारी कोई हानि नहीं की यह सुनकर बड़े भाई ने बंदूक नीचे की वे फिर से चल पड़े वह दूर बहुत दूर तक चले वह यहां वहां भटके वह तब तक चलते रहे जब तक कि वहां एक हरी झील के वह एक हरी झील के निकट नहीं पहुंच गए वहां सैकड़ों हजारों मुर्गाबिया पानी में तैर रही थी और डुबटियां लगा रही थी मैं दो चार मुर्गाबियों का शिकार करूंगा मंजले भाई ने बंदूक उठाते हुए सारी यात्रा में हमें कहीं भी अच्छा भुना हुआ मांस खाने को नहीं मिला कृपया ऐसा मत करो इन बेचारी मुर्गावियों का शिकार मत करो इन्होंने हमें कभी कोई कष्ट नहीं दिया सबसे छोटे भाई ने बड़े प्यार से कहा मजल भाई ने भी छोटी भाई छोटे भाई की बात मान ली उसने बंदूक नीचे कर दी फिर तीनों आगे चल दिए वह दूर बहुत दूर तक चले वह यहाँ वहाँ भटके वह तब तक चलते रहे जब तक कि वह एक घास के मैदान में नहीं पहुंच के वहां एक झाड़ी पर तीन सुंदर बहुत ही सुंदर फूल खेले थे एक था लिली दूसरा था कार्नेशियन और तीसरा था गुलाब कितने सुंदर फूल हैं, दोनों बड़े भाई एक साथ बोले चलो इन फूलों को तोड़ लें इन फूलों को मत तोड़ो सबसे छोटे भाई ने निवेदन किया ये एकदम उर्झा जाएंगे लेकिन बड़े भाइयों ने उसकी एक न सुनी और फूलों को तोड़ने के लिए आगे आए अचानक एक ना खरगोश झाड़ी से कूद बाहर आया उसकी फर्ज चांदी के सामान थी उसके कान सोने जैसे चमक रहे थे उसकी आंखें हीरो से दमक रही थी वह इतने जोर से बड़े भाइयों पर कूदा कि तीनों पीठ के बल जमीन पर गिर पड़े गिर पड़े वो भयभीत हो गए जमीन से उठने के बाद वो फूल तोड़ने का साहस न कर पाए तीनों वहां से चल दिए तीनों भटकते रहे घूमते रहे और थोड़े समय के बाद वो एक छोटे से घर के निकट पहुंच गए उन्होंने घर के भीतर झाका भीतर कोई भी न था कितना अच्छा होता अगर कोई स्वादिष्ट चीज हमें खाने को मिल जाती सबसे बड़े भाई ने कहा अलग झपकते ही भीतर मेज पर भुना हुआ स्वादिष्ट गोश्त तरह तरह के केक लजीज पकवान और शर्बत प्रकट हो आश्चर्य से तीनों भाई देखते रह लेकिन उन्हें बहुत भूख लगी थी इस कारण वो अधिक समय तक आश्चर्य में, में हम इस उपकार के लिए किसी का धन्यवाद कर पाते तब एक छोटा सा आदमी उस छोटे से घर के भीतर कूद कर आया उसकी ऊंचाई तो बालिस तक की थी लेकिन उसकी ताड़ी सौ गज लंबी थी भीतर आते ही वह चिल्लाए हे हे लड़के बस उसे घूरते ही रह गए गुस हे, हे, धन्यवाद करते हैं लड़को तुम बहुत भाग्यशाली होगी इस बच्चे ने कुछ कहने का साहस किया बालिशभ भर के आदमी ने कहा अगर वो भी चुप रहा था तो आज तुम सबका अंत हो जाता फिर उसी समय वो तीन उन भाइयों को संगमरमर के बने एक विशाल सुंदर महल की ओर ले गया महल के विशाल आंगन में सैकड़ों हजारों पत्थर के घोड़े थे जिन पर सैकड़ों हजारों पत्थर के सैनिक बैठे थे संगमरमर की बनी सीढ़ी पर चढ़कर वह छत पर आ गए छत पर भी सैकड़ों हजारों पत्थर के इंसान थे वह एक बड़े पर खाली कमरे के अंदर आए कमरे के बीच में तीन सोने की कुर्सियां रखी थी उन कुर्सियों पर कोई बैठा न था क्या वो कुर्सिया देख रहे हो बालिशभ के आदमी ने पूछा वो कुर्सिया तीन सुंदर राजकुमारियों की है जिन्हें जादू से किसी ने सम्मोहित किया है हरेक राजकुमारी के पास एक बहुमूल्य मोती और मुकुट था तीनों मोती किसी जंगली कबूतर के अंडों में सदा के लिए छिपा दिए गए हैं तीनों मुकुट अरे झील के तल पर सदा के लिए रख दिए गए हैं तीनों राजकुमारियां सदा के लिए फूल बन, बन गई हैं। वही फूल जो तुम तीनों ने घास के विशाल मैदान में एक झाड़ी पर खिले हुए देखे थे अगर कोई उन मोतियों और मुकुटों मुकुटो को ढूंढ निकाले बालिस आदमी ने बताया फिर यह अनुमान लगाए कि कौन सा फूल कौन सी राजकुमारी है फिर उन तीनों फूलों पर बारी बारी से पहले बड़ी राजकुमारी पर फिर मझली राजकुमारी पर और अंत में छोटी राजकुमारी पर एक मोती और एक मुकुट रखे तो वह इस भयंकर खत्म कर पाएगा लेकिन उस आदमी ने चेतावनी दी अगर इस कोशिश में उसने एक भी गलती की तो उसी समय वह स्वयं पत्थर का बन जाएगा वैसे ही जैसे वह लोग बन गए जिन्हें तुमने यहाँ देखा वह आदमी कुछ देर चुप रहा चुप रहा फिर उसने कहा तो तुम तीनों में से कौन इस जादू मंत्र को तोड़ना चाहता है हरेक भाई ने अपनी छाती ठोकी हरेक ने कहा कि वो मरते दम तक इस जादू मंत्र को तोड़ने की कोशिश करेगा पहले सबसे बड़ा भाई अभियान पर निकला वह बहुत घूमा, उसने बहुत खोजा पर तो उसे मोती मिले नहीं मुकुट वह हार गया और पत्थर का बन गया फिर मझला भाई निकला परंतु उसे भी सफलता नहीं मिली और बड़े भाई की तरह वह भी पत्थर का बन गया अंत में सबसे छोटा भाई अपना भाग्य परखने पर निकला यहां वह यहाँ वहां घुमा कई जगह गया कई पेड़ों पर चढ़ा लेकिन बहुत ढूंढने पर भी उसे जंगली कबूतर के अंडे का छिलका तक न मिला उसे लगा कि अब उसका सर्वनाश निश्चित है हारकर वह पेड़ के ठूट पर बैठ गया निराशा के कारण वो अपने आंसू रोक न पाया वह रोने बिलखने लगा उसको इस तरह रोते देख एक जंगली कबूतर पेड़ से नीचे आया और बोला अच्छे दिल वाले लड़के रोना बंद करो एक दिन तुमने हम पर दया की थी आज हम तुम पर दया करेंगे यह रहे तीन अंडे जिनके अंदर वो मोती है जिन्हें तुम ढूंढ रहे हो नवयुवक की खुशी का ठिकाना न रहा इस सहायता के लिए उसने जंगली कबूतर का धन्यवाद किया और झटपट हरी झील की ओर चल दिया लेकिन मैं उन मुकुटों को झील के तल पर कैसे ढूंढूंगा कैसे उन्हें झील से बाहर निकालूंगा उसने दुखी मन से कहा मेरे पास तीन मोती तो हैं पर फिर भी मेरा सरोनाश निश्चित है सबसे छोटा भाई झील के किनारे बैठ गया और जोर जोर से रोने लगा उसको इस तरह रोता बिलकता देख एक मुर्गा भी उसके पास आया और बोली रो मत ये रहे वो तीन मुकुट जो झील के तल पर पड़े थे तुम उदार और दयालु लड़के हो तुम्हारी अच्छाई का अच्छा फल तुम्हें मिलना ही चाहिए तीनों मुकुट पाकर युवक कितना खुश हुआ उसे मुर्गा भी उसने मुर्गा भी का धन्यवाद किया और घास के उस मैदान की ओर चल पड़ा जहाँ एक छाड़ी पर तीन सुंदर फूल खिले थे वहां पहुंचकर वह सोच में पड़ गया कौन बड़ी राजकुमारी है कौन कौन और सबसे न बन जाए निराशा में उसके आंसू बहने लगे वह रोने लगा बिलखने लगा उसका रोना बिलखना देख नन्ना खरगोश जिसकी फर चांदी समान थी कान सोने से चमक रहे थे आंखी हीरो से दमक रही थी उधर कर उसके सामने आखड़ा हुआ उसके एक मुकुट रखा फिर की डाल पर मोती लटकाया और उस पर एक मुकुट रखा अंत में गुलाब की डाल पर मोती लटकाया और मुकुट रखा बस पलक झपकते ही तीनों फूल सुंदर राजकुमारियों में बदल गए जादू मंत्र का प्रभाव सदा सदा के लिए खत्म हो गया उसी पल चारों ओर जीवन की एक लहर दौड़ गई सैकड़ों हजारों पत्थर के घोड़े पत्थर के सैनिक पत्थर के इंसान और पत्थर के दो बड़े भाई सब सांस लेने लगे सब बातें करने लगे सब हंसने खिलखिलाने लगे नन्हा खरगोश भी एक छोटा और सुंदर नव नव युवक बन गया बालिस वर्ष का आदमी भी अपने असली रूप में आ गया जादू मंत्र के प्रभाव में उनका रूप भी बदल गया था अच्छे दिल वाले सबसे छोटे भाई ने सबसे छोटी राजकुमारी के साथ विवाह कर लिया उसके दोनों बड़े भाइयों का विवाह दोनों बड़ी राजकुमारियों के साथ हो गया उसके बाद वह सब लंबे समय तक बड़ी प्रसन्नता से जिए और अगर वह जीवित हैं तो अभी भी प्रसन्नता से जी रहे हैं